जो सब सम्प्रदायों में समान है साथ ही हर एक संप्रदाय वाले को अपने मत की शिक्षा देने का यहाँ पर अधिकार रहेगा पर एक प्रतिबंध रहेगा कि वे अन्य संप्रदायों से झगड़ा नहीं करने पाएंगे तुम्हें जो कहना है कहो संसार तुम्हारी राय जानना चाहता है पर उसे यह सुनने का समय नहीं कि तुम औरों के विषय में क्या विचार प्रकट कर रहे हो उन्हें तुम अपने ही पास रखे रहो इस मंदिर के संबंध में एक दूसरी बात यह है कि इसके साथ ही एक और संस्था हो जिससे धार्मिक शिक्षक और प्रचारक तैयार किए जाएं और वे भी घूम फिरकर धर्म प्रचार करने को भेजे जाएं परंतु ये केवल धर्म का ही प्रचार न करें वरन उसके साथ साथ लौकिक शिक्षा का भी प्रचार करे जैसे हम धर्म का प्रचार द्वार द्वार जा करते हैं वैसे हमें लौकिक शिक्षा का भी प्रचार करना पड़ेगा